महाभारत शांति पर्व सततमो शमोध्याय मित्र बनाने एवं न बनाने योग्य पुरुषों के लक्षण तथा कृतज्ञ गौतम की कथा का आरंभ युधिष्ठिर्वाच पितामह महाकुर महा प्रेतवर्धन प्रश्न कंचित प्रवक्षा भी ते व्याख्या युधिठ ने कहा कौरव कुल की प्रीति बढ़ाने वाले महाज्ञानी पितामह मैं कुछ और प्रश्न आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ परमा भवेत भवे आय चे सौम्य स्वभाव के, के मनुष्य कैसे होते हैं किनके साथ प्रेम करना उत्तम होता है वर्तमान और भविष्य में में कौन से मनुष्य उपकार करने में समर्थ होते हैं, उन सबका मुझसे वर्णन कीजिए। यत्र ते मेरी तो यह धारणा है कि जिस स्थान पर सुहेद खड़े होते हैं वह न तो प्रचुर धन काम दे सकता है और दुर्लभ है तथा हित कार्य सुहित भी दुर्लभ ही है में धर्मां्रेष्ठ पितामह इन सब प्रश्नों का आप विशद विवेचन कीजिए संधेन् पुरुषान राजधे वो मेरे बोधत्व निकले न युधे ठिर विष्णुजी ने कहा राजा युधे ठिर किनके साथ संधि मित्रता करनी चाहिए और किनके साथ नहीं यह बात मैं तुम्हें ठीक ठीक बता रहा हूँ तुम सब कुछ ध्यान देकर सुनो लुब्ध क्रूरस्त धर्म सठ क्षुद्र पाप सामचार सर्वशंक था दीर्घसो नृचु कुो गुरदार प्रदर्शक व्यसने परुरात्मा निरपत्र पापधरशी चिको वेद निंदक के सं्रिियो लोके यमृतरे असत्यो लोक विदिष्ट शब चावस्थित प्रज्ञोमश्चरी पाप निश्चय दुष्यलोथाताशंसा कृत वस्तथा मित्रैरपतिमत पर दधत न चोते अधर्युक् सदा मित्र अस्थन क्रोधनो युक्त यकस्माध्यतेद्श्च कल्याण नशु त्यजतीशी अल्पेप्यप्रमू तथा ज्ञाना च कार्यस मित्रे सु मित्र दोषी न शत्रो मित्रुखोचि प्रेक्ष्ये विलोचन न विरजति कल्याणे ये ताद पाणपोदेशोधे निर्घन पुरशस्तथा परोपतापे मित्रो तथा प्राणीवते र्नशाधमो लोक न संधेय कदाचन छिद्रान्वेयसधेय सन्धेनि मे शुड़ौ जो लोभी क्रूर धर्म त्यागी कपटी शर्ट पापाचारी सब पर संदेह करने वाला आलसी दीर्घ कुटिल निंदित गुरुपत्तिगामी संकट के समय साथ छोड़कर चल देने वाला धुरात्मा दिल्लज सब और पाप पूर्ण दृष्टि डालने वाला नास्तिक वेदों की निंदा करने वाला इंद्रियों को खुला छोड़कर जगत में इच्छानुसार विचरने वाला झूठा सबके द्वेष का पात्र अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर न रहने वाला चुगलखोर पवित्र पापपूर्ण विचार रखने वाला दुष्ट वाला, मन को वश में न रखने वाला मित्रों बुराई करने वाला सदा दूसरों का धन लेने की इच्छा रखने वाला यथाशक्ति देने वाले पर भी संतुष्ट न रखने वाला मंद बुद्धि मित्र को भी सदा धैर्य से विचलित करने वाला असावधान बेमौके क्रोध करने वाला अकस्मात विरोधी होकर कल्याणकारी को भी शीघ्र ही त्याग देने वाला अनजान में थोड़ा सा भी अपराध बन जाने पर मित्र का अनिष्ट करने वाला पापी अपना काम बनाने के लिए ही मित्रों से मेल रखने वाला वास्तव में मित्र द्वेशी मुख से मित्रता की बातें करके भीतर से शत्रुभाव रखने वाला कुटिल दृष्टि से देखने वाला विपरीत दर्शी भलाई से कभी पीछे ना हटने वाला मित्र को भी त्याग देने वाला शराबी द्वेशी क्रोधी निर्दयी क्रूर दूसरों को सताने वाला मित्र दो ही प्राणियों के हिंसा में तत्पर रहने वाला कृतघ्न तथा नीच हो संसार में ऐसे मनुष्य के साथ कभी संधि नहीं करनी चाहिए जो दूसरों का छिद्र खोजता हो वह भी संधि करने के के योग्य योग्य नहीं है अब संधि करने पुरुषों को बता रहा विज्ञान कोविदा गुणों मित्राश कृत सर्वज्ञ लोभ वर्जिता माधुर्य गुण संपन्ना सत्य संध्या इंद्रिया ज्यायामशीला सतत कुलत्र कुल दोसै प्रमुखता प्रदता जो कुलीन बोलने में समर्थ ज्ञान विज्ञान में कुशल रूपवान गुणवान लोभहीन काम करने से कभी न थकने वाले अच्छे मित्रों से संपन्न, कृतज्ञ सर्वज्ञ लोभ से दूर रहने वाले मधुस्वभाव वाले सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्रिय सदा व्यायामशील उत्तम कुल के संतां, अपने कुल का भार वहन करने में समर्थ दोष शून्य तथा लोक में विख्यात हो ऐसे मनुष्यों को राजा अपना मित्र बनावे यथा मित्रि यहाँचारा हे प्रभो नस्था क्रोधवंत न चाकस्मागिण विरक्ता नृत्य मनस्यको विदा आत्मा पीड़िवाजा विरज्य न मित्रेभ्यो वासो रक्तमेवाकोधाचहाभ्यासुचयो ना विस्वस्ता धर्म लोट बुद्धया। ये लोटकांतुल्याृणबुद्धये चरंतिया श्रेष्ठा मनुसण ृप ते राज्यम जो स्ना गृह प्रभो जो अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करते और संतुष्ट रहते हैं जिन्हें बेमोह के क्रोध नहीं आता जो अकस्मात स्नेह का त्याग नहीं करते जो उदासीन हो जाने पर भी मन से कभी बुराई नहीं चाहते अर्थ के तत्व को समझते हैं और अपने को कष्ट में डालकर भी हितैसे पुरुषों का कार्य सिद्ध करते हैं जैसे रंगा हुआ ऊनी कपड़ा अपने रंग नहीं छोड़ता उसी प्रकार जो मित्र के ओर से विरक्त नहीं होते हैं जो क्रोधवश मित्र का अनर्थ करने में प्रवृत्त नहीं होते हैं तथा लोभ और मोह के वशीभूत हो मित्र की युवतियों पर अपनी आसक्ति नहीं दिखाते जो मित्र के विश्वास पात्र और धर्म के प्रति अनुरक्त हैं जिनके दृष्टि में मिट्टी का ढेला और सोना दोनों एक से हैं जो सदा सदाश्रविदों के प्रति सुस्थिर बुद्धि रखने वाले हैं सब लिए प्रमाणभूत शास्त्रों के अनुसार चलते हैं और प्रारब्धवश प्राप्त हुए धन में ही संतुष्ट रहते हैं जो कुटुम्ब का संग्रह रखते हुए सदा अपने सुहृद एवं स्वामी के कार्य साधन में तत्पर रहते हैं ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों के साथ जो राजा संधि अर्थात मेल करता है उसका राज्य उसी तरह बढ़ता है जैसे चंद्रमा की चाँदनी शास्त्र निजित क्रोधा बलवंतोंण सदाह जन्मशील गुणोपेता सन्देह पुरशोत्तम जो प्रतिन शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं क्रोध को काबू में रखते हैं और युद्ध में सदा प्रबल रहते हैं जिनका उत्तम कुल में जन्म हुआ है जो शीलवान और श्रेष्ठ गुणों से संपन्न है वे श्रेष्ठ पुरुष ही मित्र बनाने के योग्य होते हैं ये चो समाज उपता नरा प्रोक्ता मया रघ तेम्य धमा जन कृतघ् मित्र घातका तप्य व्याद्राचारा सर्वेशातिश्चय निष्पाप नरेश मैंने जो दोषयुक्त मनुष्य बताए हैं उन सब में अधम होते हैं वे मित्रों की हत्या तक कर डालते हैं ऐसे दुराचारी नराधमों को दूर से ही त्याग देना चाहिए यह सबका निश्चय है युद्धिबंधम श्रोतम इच्छा संबंधम मित्रों कृतघ्श्च यह प्रोक्त स्वे ने कहा आपने कहा आपने जैसे मित्र दोहे और है है उसका इतिहास क्या है? या मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। आप कृपा करके मुझे बताइए अंतते अंतर्त हम इतिहास पुरातन उदय जाति विस्म जी ने कहा नरेश्वर मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें एक पुराना इतिहास बता रहा हूँ यह घटना उत्तर दिशा में घटित हुई थी ग्रामम वृद्धे युतम भैक्ष कांक्ष मध्य देश का एक ब्राह्मण जिसने वेद बिल्कुल नहीं पढ़ा था कोई संपन्न गाँव देख कर उसमें भीख मांगने के लिए गया त्र दस्युत ब्र भवतः उस गांव में एक धनी डाकू रहता था जो समस्त वर्णों की विशेषता का जान विशेषता का जानकार था उसके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति भक्ति थी वह सत्य प्रतिज्ञा और धानी था तस् क्षय्य तथो भिक्षा प्रतिस्त्रयम अयाचत प्रतिश्रिय भिक्षा तस्में नवम वस्त्र नारी भर्तरा तथा ब्राह्मण ने उसी के घर जाकर भिक्षा के लिए याचना की दस्यु ने ब्राह्मण को रहने के लिए एक घर देकर वर्ष भर निर्वाह करने के योग्य अन्न की भिक्षा का प्रबंध कर दिया उपयुक्त नया वस्त्र दिया और उसकी सेवा में एक युवती दासी भी दे दी जो उस समय पति से रहित थी। गृह राजन थारे गौतम राजन दस्यु से ये सारी वस्तुएं पाकर ब्राह्मण मनिमन बड़ा प्रसन्न हुआ और उस सुंदर गृह में दासी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा कुटुबार दायासहां शा चाप्य था कसस् वर्षाश्च समृद्धे सबराल वह दासी के कुटुंब के लिए कुछ सहायता भी करने लगा ब्राह्मण ने भील के उस समृद्धशाली भवन में अनेक वर्षों तक निवास किया बाण वेदे परम यत्न अकोचान स च नित्यम वै सर्वतो वन गोचरान् जघान गौतमो राज दस्त गण तथा हिंसा सदा प्राणी वधेरतः उसका नाम गौतम था उसने बाण चलाकर लक्ष्य भेदने का वहां बड़े यत्न के साथ अभ्यास किया राजन गौतम भी दसुओं की तरह प्रतिदिन जंगल में सब ओर घूम फिरकर हंसों का शिकार करने लगा वह हिंसा में बड़ा प्रवीण था उसमें दया नहीं थी वह सदा प्राणियों को मारने के ही ताक में लगा रहता था गौतम सन्नकर्षेण दस्युभे सामिया वसत तुग्रा सुखम तदा आगमन बहुपा निघनता पक्षिण बहुन डाकुओं के संपर्क में के रहने से गौतम भी उनके ही समान पूरा डाकू बन गया डाकुओं के गांव में सुखपूर्वक रहकर प्रतिदिन बहुत से पक्षियों का शिकार करते हुए उसके कई महीने बीत गए ततः कदाचित अपर देश स्वाध्याय परम शुचि विनहित निहता हारो ब्रह्मण नो वेद पार तदनंतर एक दिन कोई दूसरा ब्राह्मण उस गांव में आया जो जटावलकर और मृतचर्म धारण किए हुए था वह स्वाध्याय परायण पवित्र विनयी नियम के अनुकूल भोजन करने वाला ब्राह्मण भक्त तथा का पारंगत विद्वान था स ब्रह्मचारी तदेश सुग्री तम दस्यो ग्राम अगमत यम वसत वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण गौतम के ही गांव का निवासी तथा उसका परम प्रिय मित्र था और घूमता हुआ डाकुओं के उसी गांव में जा पहुंचा था जहां गौतम निवास करता था वे ग्रामे दस्यो समा किसर सर्वतो दिशम वह का अन्न नहीं खाता था इसलिए दसुओं से भरे हुए उस गांव में ब्राह्मण के घर की तलाश करता हुआ सबोर घूमने लगा तत स गौतम गृह प्रभि सौ गौतम चाप सं घूमता घामता वह श्रेष्ठ ब्राह्मण गौतम के घर पर गया इतने ही में गौतम भी शिकार से लौटकर कर वहाँ आ पहुँचा उन दोनों की एक दूसरे से भेंट हुई चक्र स्कुष पाणी धृतायुधम रुद्रेणाबसिकतांगम गृहद्वार उपागत तम दृष्ट्वा पुरसादाभं अब्वस्त छयागत अभिज्ञाया दिवच प्रीडन निदम वाक्यम था ब्राह्मण देखा गौतम के कंधे पर मारे गए हंस की लाश है हाथ में धनुष और बाण है सारा शरीर रक्त से चीज उठा है घर के दरवाजे पर आया हुआ गौतम नरभक्षे राक्षस के समान जान पड़ता है और ब्राह्मणत्व तो से भ्रष्ट हो चुका है उसे इस अवस्था में घर पर आया देख ब्राह्मण ने पहचान लिया पहचान कर वे बड़े लज्जित हुए और उससे इस प्रकार बोले किमिदे मोहाम्भे मध्य देश परिज्ञा तो दक्षम गरे तुम बस यह क्या कर रहा है तू तो, तो मध्य देश का विख्यात एवं कुलीन ब्राह्मण था यहाँ डाकू कैसे बन गया पुर्वाण स्मर कुलपान कुल ब्राह्मण अपने पूर्वजों को तो याद कर उनकी कितनी ख्याति थी वे कैसे वेदों के पारंगत विद्वान थे और तू उन्हीं के वंश में पैदा होकर ऐसा कुल कलंक निकला अवबुद्यात्म आत्मा सत्म शीलम धृतम तम अोशम च संस्मृतवाच मम दिज अब्य तो अपने आप को पहचान तो द्विज है अतः दिजोचित सत्वशील शास्त्र संयम और दया भाव को याद करके अपने इस निवास स्थान को त्याग दे सए मुक्त सुहृदा तेन त्र हितैषिणाम प्रत्युवाच तथो राजन्य तदार्थवत राजन अपने उस हितैषि सुहृत के इस प्रकार कहने पर गौतम मन ही मन कुछ निश्चय करके आर्त सा होकर बोला निर्धन ओस्में द्वजश्रेष्ठ नापिभेद्य हम वित्ताेष्ठ मैं निर्धन हूँ और वेद को भी नहीं जानता अतः अत प्रबर मुझे धन कमाने के लिए इधर आया हुआ समझे तदर्शनाथोस्मद्युज आवाश्या सर्वरि विप्रेन्द्र आज आपके दर्शन से मैं किताथ हो गया ब्रह्मण अब रात भर यहीं रहिये कल सवेरे हम दोनों साथ ही चलेंगे स तवस्य प्रो घृण किंचिदृत क्षुदित छंदम भोजनम नाभ्यनंदत वह ब्राह्मण दयालु था गौतम के अनुरोध से उसके यहाँ ठहर गया किंतु वहाँ की किसी भी वस्तु को हाथ से छुआ भी नहीं यद्यपि वह भूखा था और भोजन करने के लिए गौतम द्वारा उससे बड़ी अनुनय अनु की गई तो भी किसी तरह वहाँ का अन्न ग्रहण करना उसने स्वीकार नहीं किया श्री महाभारती शांति परवड़ी आपद धर्म परवड़ी कृतघोपाख्या सतत बहुध्याय इस प्रकार श्री महाभारत पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में कृतघ्न का उपाख्यान विषयक एक अध्याय पूरा हुआ